आध्यात्मरामयण किस्कन्धाका कांड सप्तम सर्ग वानरों का प्रायोपेशन और संपाति से भेट श्रीमहादेवाच अथ त्र समेना वृक्षखंडे सुनरा चिंतनों विमुयन सीता मगणकर्षिता श्री महादेवजी बोले हे पार्वती इधर सीता जी की खोज से थके हुए वानर उस गुहा के समीप सघन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर सीता को न पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे उस समय बानर सेठ अंगद जी ने कुछ बानरों से कहा थत्रो वाच का वानरान वान वानर, वानर श भ्रमतारेस्माकसो गतो गवत मालूम होता है स्कंदरा में घूमते घूमते हमारा एक मास अवश्य पूरा हो गया सीता गर्न कृत राजसन यदि गिस्क विशेषतः शत्रुसुतमान कुत प्रीतिर परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली हम वानर राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके अब यदि हम किसकिापुरी को लौट चले तो वह हमें अवश्य मार डालेगा विशेषतः अपने शत्रु के पुत्र मुझे तो इस अवश्य ही मार डालेगा मुझ में उसका प्रेम कहाँ हो सकता है मेरी रक्षा तो श्री रामचंद्र जी ने ही की है राम कार्यम इधानी कार्यवे तस्य ले नूरम सुग्रीवस् दुरात्म अब मुझसे श्री रघुनाथ जी का कार्य नहीं सधा अतः मेरा वध करने के लिए उस दुरात्मा सुग्रीव को निश्चय ही यह अच्छा बहाना मिल जाएगा मातृकल्पा भ्रातृभ्या पापात्मास न ग्छेयतः पार्श वा नुंगवा वह पापात्मा अपने बड़े भाई की पत्नी को जो उसकी माता के समान है भोगता है अतः हे वानर श्रेष्ठों मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं यनम के चिदृष्ट वानर पुंग व्यसिता साधु नयना युवराज अथा इस प्रकार किसी न किसी उपाय से यही अपने जीवन का अंत कर दूंगा इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर युवराज से कहा किथम तो शोकोत्र भयम थे प्राण रक्षका भवामो न्यूसामोत्र गुहायाजिता आप इतना शोक क्यों करते हैं हम सब आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहा में ही रहेंगे सर्व सौभाग्य सहित पुरम देवपुरपम सन ही परस्पर वाक्य वदता संगदम सलिंग प्रोवाच नयकोविद विचार्य किचारो नुज्य रागो राज्यंत प्रियस्व हिता पुत्रोति वल्ल राम से लक्ष्मण प्रीति स्ं प्रवर्धते इसमें जो नगर है वह अमर अमरावती पुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए ये शब्द नित्य निपुण श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगा कर कहा अंगद तुम ऐसे चिंता क्यों करते हो तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना न करनी चाहिए तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो अतः महाराज सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो और श्री रामचंद्र जी की तो तुम्हें नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जाती है अतो न राघवादेषत अहम तब तो हिते सको वस्म विचारय इसलिए तुम्हें श्री रघुनाथ जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का खटका न होना चाहिए और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करने में तत्पर हूँ अतः हे वश्य तुम किसी ऐसी वैसी चिंत भात की चिंता मत करो गुहावास निर्भेद्युक्तम वान रही स्तु तद्रे त्रापाणा अभेद्यम किं जगत्र और इन वानरों ने जो कहा कि गुहा में किसी प्रकार का खटका ना होगा सो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान राम के बाणों के लिए अभेद्य हो ये तो ताम दुर्बोधयृष पुत्रादिकया हे कपिश्रेष्ठ जो बानरगण तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे हैं वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे अन्दुवतमस्यम शे सुत राबो नो देव साक्षा नारायणो व्यय इसके सिवा बेटा एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ सावधान होकर सुनो भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है वे साक्षात निर्विकार नारायण देव हैं सीता भगवती माया जनसमोहकारिणी लक्ष्मणो भुवनाधार साक्षात्पकणीशर साक्षात्प फणीश्वर भगवती सीता जी जगन माया है और लक्ष्मण जी त्रिभुनाधार साक्षात नागनाथ शेष जी हैं ब्रह्मणा प्रार्थिता सर्वे रक्षो गण विनाशनि माया मानुष भावे न जाता लो कई क ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए माया मानव रूप से उत्पन्न हुए हैं इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ हैं है। वैम च पार्षदा सर्वे विष्णु वैकुंठवासि मनुष्य भावमा पंडे स्वेच्छया परमात्मी वैम वहाँ मयया वह तो तपसा पूर्व आराध्य जगता पति तेनवागृहता स्म पार्षद उपागता इद्मी तेवा पुनर्वैकुंठमा सुखम स्थायामे वयंगद स्वास्थ्य गता विध्यम महाचलम विचितोथन कहे जान कि बुधे तीरे महेंद्राक्ष गिरे पवित्रम पाद हम सब भी वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से वानर रूप से उत्पन्न हो गए पूर्वकाल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगन्नाथ श्री जगदीश्वर की आराधना की थी तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए थे अब भी हम माया की प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंदपूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे इस प्रकार अंगद जी को ढाड़स बंधा वे सब विंध्याचल पर्वत गए फिर धीरे धीरे श्री जानकी जी की खोज खोस्त को खोजते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र तराई में पहुँचे दृष्टवा समुद्रम दुष्पारम अगाधम भयवर्धनम वर्धनम वानरा भय संता किम कुर्मा इति वादिन वहाँ पहुँचने पर वे अपार अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर भयभीत हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए निषेधूरदे स्थिर सर्वे चिंता समन्वता मंत्रया मास्योन्यम अंगदाद्या महाबला अंगद यदि समस्त महापराक्रमी बानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे भ्रम तो मे वन हे मास ग्रे व गुहा न दृष्टो रावणो वाद्य सीतावा जनकात्मजा अहो वन में घूमते घूमते हमें एक मास तो उस गुहा में ही बीत गया परंतु रावण अथवा जनकनंदनी जी को हम अभी तक नहीं देख सके सुग्रीवस्तीक्षण दृष्टोस्मा निहन व न सुग्रीव तो बध राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दंड है वह हमें निस्संदेह मार डालेगा सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अन्न जल छोड़कर मर जाने ही में हमारा अधिक कल्याण है तबाना सर्वतः उपाविस्ते सर्वे मरणे ऐसा निर्णय करके वे सब कुछ जहां तहां कुछा कर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए अंतरे तत्र महेंद्राध्री गुहा निर्गत सन गिरागृद पर्वत सन्निभ इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहाँ एक पर्वताकार गृद धीरे धीरे चलकर आया दृष्ट प्रायोपे नुंग प्राप्त प्राप्तो भक्सोद्यमे बहू उन बड़े बड़े वानरों को प्रायोपवेशन के लिए बैठे देख वह मंद स्वर में कहने लगा आज मुझे एक साथ ही बहुत सा भक्स प्राप्त हो गया